विशेषकर उस उपनाम से जुड़े कई कहानियों के बारे में बताऊंगा यदि आपने बहाउला के जीवन काल में किसी से के बारे में पूछा होता तो उस व्यक्ति को पता भी नहीं होगा कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं उस समय किसी को भी अब्दुल बहा नाम के बारे में पता नहीं था इस नाम को अब्दुल बहा ने बहावला के स्वर्गारोहण के बाद अपनाया था बहावला के जीवन काल में हर कोई उन्हें आका अर्थात मास्टर के नाम से जानता था यहां तक कि स्वयं बहावला भी उन्हें आका कहकर ही संबोधित करते थे बहावला ने यह सुनिश्चित किया था कि सभी अब्दुल बहा को आका कहकर ही संबोधित करें। एक दिन बहावला बगदाद के बाहर स्थित एक खूबसूरत बगीचे में थे किसी ने एक व्यक्ति को आका कहकर संबोधित किया और यह सुनकर बहावला ने आधे सात्मक स्वर में कहा कौन है आका केवल एक ही आका है और वह है महानतम शाखा महान शाखा से उनका तात्पर्य अब्दुल बहा था ऐसी ही एक और घटना घटी एक अन्य अवसर पर अक्का के रिजवान के बगीचे में किसी ने अब्दुल बहा के भाई मिर्जा मोहम्मद अली को आका कहकर संबोधित किया जिस पर बहावला ने उस व्यक्ति को नसीहत दी एक और केवल एक आका है और वह है महानतम शाखा अन्य सभी को उनके नाम से ही संबोधित किया जाना चाहिए आका अथवा मास्टर उपनाम मुझे बहावला का अब्दुल बहा के प्रति प्रेम की याद दिलाता है अवश्य ही अब्दुल बहा भी बहावला से बहुत प्रेम करते थे जब बहावला सियाचल कालकोठरी में कैद एक जेल अधिकारी की मदद से अब्दुल बहा को अपने पिता से मिलने का मौका मिला उस समय अब्दुल बहा केवल 9 वर्ष के थे हम सभी ने सियाचल की कठिन परिस्थितियों के बारे में पढ़ा या सुना होगा जब अब्दुल बहा सीढ़ियों से उतरकर उस काल कोठरी की तरफ आ रहे थे तब बहावला की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि उस बच्चे को बाहर ले जाया जाए यह अवश्य ही बहावला का प्रेम था कि वे नहीं चाहते थे कि अब्दुल बहा इस छोटी सी उम्र में उन्हें इस अवस्था में देखें। अब्दुल बहा को दोपहर तक जेल के प्रांगण में प्रतीक्षा करने की अनुमति दी गई जब कैदियों को एक घंटे की ताजी हवा के लिए बाहर आने दिया जाता था जब अब्दुल बहा ने अपने पिता को देखा तब वे जंजीर से जकड़े हुए थे बहावला बड़ी मुश्किल से चल पा रहे थे उनकी दाढ़ी और बाल बिखरे हुए थे एक भारी स्टील की कॉलर के दबाव से उनकी गर्दन पर घाव पड़ गया था और गर्दन सूज गई थी और उनकी पीठ जंजीर के भार से झुकी हुई थी यह नजारा देखकर अब्दुल बहा बेहोश हो गए और बेहोशी की हालत में ही उन्हें घर वापस ले जाया गया एक और घटना है जिससे आप सभी वाकिफ होंगे जब अब्दुल बहा लगभग दस वर्ष के थे तब बहावला दो साल के लिए कुर्दिस्तान के पहाड़ों में चले गए थे ताकि उनके कारण बाबी समुदाय में अनेकता ना बढ़े अब्दुल बहा को अपने पिता से बहुत लगाव था अपने पिता के जाने के बाद वे बहुत हताश हो गए वह अकेले ही कहीं चले जाते थे और जब उन्हें ढूंढा जाता था तो रोते हुए पाते थे अक्सर वे दुख के एक ऐसे आवेग में पड़ जाते थे कि कोई भी उन्हें सांत्वना नहीं दे पाता था समय बीतता गया बहावला के बारे में कोई खबर नहीं आई दो वर्ष के बाद अचानक एक दिन एक संदेश प्राप्त हुआ कि बहावला अगले दिन लौटेंगे परिवार के अन्य सदस्य इस खबर की सच्चाई को नहीं मान रहे थे लेकिन अब्दुल बहा उत्तेजित दिख रहे थे उन्होंने उस दूध से कई प्रश्न पूछे और फिर उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि उनके पिता लौट आएंगे अगले दिन रात के समय बहावला घर वापस लौटे कोई भी उन्हें नहीं पहचान रहा था उनकी दाढ़ी और बाल लंबे और उलझे हुए थे बहावला एक फकीर की तरह दिख रहे थे अब्दुल और बहावला की मुलाकात का दृश्य दिल को छूने वाला और भावुक था अब्दुल बहा ने जब बहावला को देखा तब उन्होंने अपने आप को उनके कदमों में फेंक दिया उनके चरणों को चूमा और खूब रोए आप हमें छोड़कर क्यों गए आप हमें छोड़कर क्यों चले गए अब्दुल बहा कह रहे थे बहावला खुद भी अपने बेटे को देखकर खूब रोए अब्दुल बहा बाहनु और मिर्जा मेहंदी बहावला को केवल अपने पिता के रूप में नहीं देखते थे बल्कि अपने स्वामी के रूप में देखते थे और क्योंकि उन्होंने वास्तव में उनके स्थान को पहचान लिया था वे हर समय उनके दहलीज के विनम्र सेवक की तरह रहते थे अब्दुल बहा कभी भी बिना अनुमति के बहावला के सामने नहीं जाते थे और और जब जाते थे हमेशा इतनी विनम्रता श्रद्धा के साथ प्रवेश करते थे कि बहावला के अनुयायियों में से कोई भी उनके जैसा दीनता और आत्मविलोपन की भावना व्यक्त नहीं कर सकता था अब्दुल बहा अपने पिता के सामने जिस तरह झुकते थे या उनके चरणों में खुद को दंडवत करते थे वह इस पिता और पुत्र के बीच मौजूद अद्वितीय संबंध को दर्शाता है। अब्दुल बहावला बहावला के आराम का हर संभव प्रयास करते थे। जब बहावला बगदाद में थे, थे, तब वे सभी से मिलते थे। से मिलते चाहे वह समुदाय हो या बाहर से चाहे परिचित हो या अजनबी चाहे वह दूर से हो या पास से एड्रियोनोपल में बहावला सिर्फ कुछ ही लोगों से मिलते थे लेकिन अक्का के कैद में रहते बहावला बहुत कम ही किसी से मिलते थे उस वक्त मास्टर ने बहावला के आराम के लिए सारे कठिन कार्य अपने ऊपर ले लिया था बहावला के लिए अब्दुल बहा एक शक्तिशाली कवच थे उन्होंने बहावला के लिए मजरे की हवेली तैयार की और फिर बाद में बाजी की हवेली अब्दुल बहा इन सेवाओं में इतने व्यस्त रहते थे कि हफ्तों तक उन्हें बहावला से मिलने का अवसर नहीं मिलता था जब बहावला मजराई और बाहजी की हवेली में रहने लगे तब अब्दुल बहा अक्का में रहते थे जब कभी भी वे अपने पिता से मिलने के लिए आते थे वे हवेली के पास पहुंचने से पहले अपने घोड़े से उतर जाते थे एक सेवक अपने स्वामी के सामने कभी घोड़े में सवार होकर नहीं जाता इसे अब्दुल बहा अपमानजनक मानते थे अब्दुल बहा जब बहावला से मिलने आते थे तब बहाउला की खुशी स्पष्ट रूप से दिखती थी वे अब्दुल बहा को सम्मान के साथ आमंत्रित करने के लिए इतने उत्सुक होते थे कि वे अपने पुत्रों सहित सभी अनुयायियों के एक दल को अब्दुल बहा के स्वागत के लिए बाहर भेजते थे आका आ रहे हैं जल्दी जाओ और उनका स्वागत करो बहाउला कहते थे अब्दुल बहा को आते देखने के लिए बहावला खुद बालकनी पर खड़े हो जाते थे जब अब्दुल बहा बेरूद की यात्रा पर गए थे तब बहावला ने उनसे अलग होने की पीड़ा को इन शब्दों में व्यक्त किया था स्तुति हो उसकी जिसने बा की भूमि को अपनी उपस्थिति से सम्मानित किया है जिसके चारों ओर सभी नाम परिक्रमा करते हैं पृथ्वी के सभी परमाणुओं ने सभी सृजित वस्तुओं से घोषणा की है कि कारागार नगर के द्वार से वह प्रकट हुआ है और उसके क्षितीज के ऊपर उस महान के सौंदर्य का प्रकाश ग्रह चमका है जो ईश्वर की महानतम शाखा है उसके प्राचीन और अपरिवर्तनीय रहस्य, जो एक अन्य भूमि की ओर जा रहा है इस कारण से दुख ने इस कारागर नगरी को ढक दिया है जबकि एक अन्य भूमि आनंदित हो उठी है आश्चर्य होता है कि बहावला कह रहे हैं कि अब्दुल बहा के जाने से कारागढ़ नगरी में दुख छा गया है खुद बहावला कारागढ़ नगरी में है तो कारागढ़ नगरी कैसे दुखी हो सकता है मुझे लगता है कि यह शायद के खुद के दुखी होने का संकेत है। आगे बहावला कहते हैं धन्य और भी धन्य है वह भूमि जिस पर उसके कदमों ने पांव रखा है उसके कदमों से यहां तात्पर्य अब्दुल बहा के कदमों से है धन्य और भी धन्य है वह भूमि जिस पर उसके कदमों ने पांव रखा है वह जो उसके चेहरे की सुंदरता से प्रसन्न हुई है वह कान जिसे उसके आह्वान को सुनने का आनंद मिला है वह हृदय जिसने उसके प्रेम की मधुरता का स्वाद लिया है वह सीना जो उसके स्मरण से चौड़ा हुआ है वह कलम जिसने उसकी स्तुति व्यक्त की है वह कागज जिसने उसके लेखों का बयान किया है। सूर्य घुस्न में अर्थात शाखा की पाती में बहावला हमें कहते हैं उनकी उपस्थिति के लिए भगवान को धन्यवाद दो हैं लोगों क्योंकि वास्तव में वह तुम्हारे लिए सबसे महान कृपा है तुम्हारे लिए सबसे परिपूर्ण व दान्यता है और उनके माध्यम से सभी विघटित अस्थियों को जान से भर दिया जाएगा जो कोई भी उनकी ओर मुड़ता है वह ईश्वर की ओर मुड़ रहा है और जो कोई भी उससे विमुख होगा वह मेरी सौंदर्य से विमुख हो गया है उसने मेरे प्रमाणों को ठुकरा दिया है और मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है तो आइए मित्रों आज ईश्वर को धन्यवाद दें कि उन्होंने हमें अब्दुल बहा दिया है